प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला देव पूजन कर्म कांड जिज्ञासा संध्या कर्म के लिए सुबह और शाम के समय का ही विधान क्यों किया गया है समाधान कोई भी कर्म हो उसके फल में काल का बहुत योगदान होता है उपयुक्त काल में किसी किया गया कर्म ही पूर्ण फल देने में सफल होता है शास्त्र में आठ प्रहर चौबीस घंटे को चार भागों में विभाजित किया है जिनमें चार संधियाँ हैं प्रातः मध्याह्न, मध्यान्हयम और निशीत मध्यरात्रि इन संधियों में किया गया भजन ध्यान उत्कृष्ट माना जाता है यहाँ पर यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इन्हीं कालों को महत्व क्यों दिया गया है शिष्ट के आदि में कृपा शक्ति ने कुछ विशेष काल निर्धारित किए हैं जैसे संध्या काल सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण संक्रांति इत्यादि इन कालों में किया गया कोई भी कर्म प्रबल फल देने में समर्थ होता है सूर्य ग्रहण काल में किसी मंत्र का जप किया जाए तो वह एक पुरुष चरण का फल देता है क्यों देता है इसलिए कि सृष्टि के आदि में कृपा शक्ति ने यही नियम बनाया जो आज भी चल रहा है इसलिए सनातन परंपरा में त्रिकाल संध्या का विधान किया गया है तंत्र शास्त्र में तो निश्चित काल की संध्या का भी विधान है जिज्ञासा संध्या आदि नित्यकर्म किसी दिन समय पर नहीं होने से बाद में कर सकते हैं क्या समाधान यहाँ पर विचारणी बात यह है कि समय पर क्यों नहीं हुआ उस समय सो रहे थे या किसी से गप लड़ा रहे थे यदि ऐसी बात है तो मैं पहले इस आलस्य और प्रमाद को दूर करने के लिए कहूँगा हाँ यदि उस समय आप यात्रा में थे या शरीर अस्वस्थ था अथवा अन्य कोई परिस्थिति थी जिसे आप टाल नहीं सकते थे तो चिंता करने की बात नहीं इस बात को सिद्धांत के रूप में धारण करना चाहिए कि कोई भी शास्त्रीय क्रिया समय पर किए जाने से ही पूर्ण फल देती है समय का उल्लंघन होने पर वह ठीक प्रकार से फल नहीं देती परंतु न करने की अपेक्षा देरी से करना भी उचित है पूर्ण फल नहीं तो कुछ मिलेगा जिज्ञासा लिंग शब्द का क्या अर्थ है ज्योतिर्लिंग बारह ही क्यों माने जाते हैं समाधान शास्त्र में लिंग शब्द का अर्थ किया गया है लीनम अर्थम गमयती इति लिंगम जो छुपे हुए अर्थ को बताए वह लिंग कहलाता है जैसे हम कहीं भूम दे भूम देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वहां अग्नि है इसी प्रकार शिवलिंग कारण तत्व का अर्थात जगत कारण का बोधक है रूपी जगत हमें दिखाई दे रहा है परंतु इसका कारण परमेश्वर दिखाई नहीं देता उसका बोधक होने से इसे लिंग कहते हैं इसलिए इसकी उपासना सभी के लिए अनिवार्य है क्योंकि लिंग की उपासना कारण की उपासना है बाकी सभी उपासनाएं कार्य की होती है मानस में राम जी ने कहा है और एक गुप्त मत सब ही कहो करजोर शंकर भजन बिना नर भगत न इन पाविमोर यहां पर गोपनीयता यही है कि यह उपासना कारण तत्व की है जहाँ कहीं भी किसी निमित्त से ज्योति के रूप में शिव प्रकट होते हैं बाद में वहाँ लिंग की स्थापना होती है उसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है जैसे ओंकारेश्वर के विषय में देखिए विंध्याचल की इच्छा हुई कि मेरे ऊपर महादेव का निवास हो, हो तो उसने कठोर तपस्या की महादेव प्रसन्न होकर ज्योति रूप से प्रकट हुए तब सभी देवता और ऋषि वहाँ पहुँचे और महादेव की स्तुति की सबने प्रार्थना की कि जीवों के कल्याणार्थ आप यहां निवास करें तब वह ज्योति दो भागों में विभक्त हो गई एक तो जिस लिंग की पूजा विद करता था उसमें लीन हुई और दूसरी ओंकार पर्वत में सभी ज्योति लिंगों की कथाओं में यही बात आती है कि पहले महादेव ज्योति रूप से प्रकट होते हैं फिर वह ज्योति लिंग में लीन हो जाती है इसलिए इनका नाम ज्योतिर्लिंग पड़ा हमारे शरीर में बारह ज्योतियाँ हैं जिनके द्वारा हमारा सारा व्यवहार होता है पांच ज्ञानेन्द्रियाँ पांच कर्मेंद्रियाँ मन और बुद्धि व्यष्टि में ये बारह ज्योतियां हैं इन्हीं के अनुरूप समष्टि में भी बारह ज्योतियां हैं वही बारह ज्योतिर्लिंग हैं